भवो भवतु तांडव ो्याय लीलातांडवपंडिता चूड़मणि विधुर् एक पद हो गया बलई कृत वासुकी दूसरा पद भवो भवतु भवतु भव्याय लीलातांडव पंडित इस प्रकार की पद रचना मणि कृत विधुर एक पद है चूड़ा मणि कैसे समास कहेंगे पहले चूड़ा चूड़ाया मणि चूड़ा मणि चूड़ामि कृत आगे वहाँ चुप प्रत्यय हो जाएगा अचूडामि चूड़ामि कृतम इति कृतो येन चूड़ाम विदु चूड़ाम चूड़ाम चंद्र चंद्र चूड़ामि किया गया येन न बहुव्री हो गया और बलई कृत वासुकी इसी प्रकार की यहाँ भी अबलम बलयम कृतम इति बल कृत तो बलयीतासुकन युग्री बलयी वाकी ऐसेजी भव्याय भव्याय भव्य समृद्धि भव्याय अर्थात भवतु ये उनका दूसरा विशेषण देते हैं लीला पंडिता लील यह लीलातांडव इति लीला यंड लीलातांडव तस्डित लीलया यह तांडव तस्मिन पंडित इति लीला तांडव पंडित ये सब आगे मुक्तावली में दिन में दिखाएंगे तो मंगलाचरण है कल से हम लोग को इसको उच्चारण करना है इसलिए इतना देख लेंगे अच्छा ग्रंथ का नाम हो गया सिद्धांत मुक्तावली न्याय सिद्धांत मुक्तावली ए, न्याये न्याय दर्शने न्याय कार्थ हो क्या दर्शन न्याय अर्थात दर्शने न्याय दर्शने ये सिद्धांता इतना न्याय सिद्धांत न्याय सिद्धांत ते मुक्ता तो वही न्याय का जो सिद्धांत है न्याय दर्शन में जो सिद्धांत है वही सब मुक्ता आगे तेसा आवली आवली पंक्ति जो माला जैसा कर लेते हैं सिद्धांत एवं मुक्ता तय आवली सिद्धांत किन का सिद्धांत कहते हैं न्याय सिद्धांत न्याय सिद्धांत न्याय और वैशेषिक प्राय साम्य चलते हैं तो मुख्य उनका अंतर हो जाता है कि वैशेषिक लोग कितने पदार्थ मानते हैं सात मानते हैं और न्यायिक लोग सोलह मानते हैं तो ये उनका मुख्य भेद हो जाता है किंतु ये दिखा देते है लो, वैशेषिक लोग की कि ये जो सोलह पदार्थ ये सात में अंतर्भाव हो जाता है ये आगे भी यहाँ दिखाएंगे इसमें नयाय का स्वीकृत सोलह पदार्थ ये साथ में अंतर्भाव हो जाएंगे और इनका दृष्टिकोणगत तो मुख्य भेद होता है ये नयाये अधिक परिमाण में प्रमाण तत्पर होते हैं अर्थात तो जिसके द्वारा हम विषय को जानते हैं वो हो जाता है प्रमाण प्रमाण में अधिक महत्व तो देते हैं नयाय लोग इनका तर्क है कि अगर हमारा प्रमाण ठीक है तब हमको प्रमाण से जो प्रमेय ज्ञान होगा वो ठीक ही होगा तो उनका तात्पर्य अधिक इसमें और वैशेषिका लोग कहते हैं कि नहीं नहीं विशेषाह विशेषाह अर्थात जो पदार्थ उनका विचार में इनका अधिक महत्व होता है तो विशेषा पदार्थ अर्थात ये हो गया प्रमेय तब तो प्रमेय में महत्व रखकर के विचार करने वाले वैशेषिका और प्रमाण में महत्व रखकर के विचार करने वाले न्याय ये दोनों में थोड़ा और इतना अंतर है अच्छा तो यह न्याय सिद्धांत मुक्तावली ये, मुक्ता ये ग्रंथ मूलतः तो 168 कारिका उसके ऊपर मतलब ये ये ग्रंथ का मूल है कारिका रचना के हैं विश्वनाथ भट्टाचार्य तो उनका नाम तो विश्वनाथ भट्टाचार्य किंतु न्याय में मतलब दुरंधर होने से उनका ये उपाधि आ गया पंचानन पंचानन किसको कहते हैं सिंह इसलिए विश्वनाथ न्याय पंचानन भट्टाचार्य उनका नाम कहते हैं कारिका तो पद्यावली है और पद्यावली का अर्थ थोड़ा क्लिष्ट होता है ग्रहण करने के लिए इसको अनुभव करके स्वयं विश्वनाथ भट्टाचार्य ही आगे मुक्तावली रचना की मुक्तावली अर्थात ये कारिकावली का व्याख्यान मुक्तावली वो स्वयं ही रचना किए वो भी किंचित संक्षिप्त हुआ उसको और विशेष करने के लिए आगे दिनोकरी ये टीका हम लोग पढ़ते हैं दिनोकरी का रचना का आरंभ करता हो महादेव भट्ट वो किन्तु प्रारध्धवश टीका पूर्ण नहीं कर पाए आगे अंतिम समय में अपना पुत्र दिनोकर भट्ट उनको कह दिया कि आप इसको पूरा करना तो शब्द खंड के आगे दिनोकर भट्ट ये दिनोकरी रचना की हैं करके अपने नाम के अनुसार वो दिनकरी टीका का नाम दिनोकरी रख दिया इस प्रकार की यहाँ ये ग्रंथ और ग्रंथकारों के बारे में ये सूचना अभी हम लोग दिनोकरी टीका के साथ चलेंगे तो दिनोकरी का जो मंगलाचरण उसको देखेंगे महादेव भट्ट ने किए हैं लक्ष्मी पादयुगं प्रणम्य पीतर श्री बालकृष्णाधकुलांबु विधुमी श्री गौरवाशाबुज ज्ञात्वा ज्ञात्वा यथा मति ज्ञा शेषमत नचस सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ुते यतिम्हांते श्री बाल कृष्णा भारद्वाजकूला जे शांत मुतापतिमा परे लक्ष्मी पादयुगं विधुम श्री लक्ष्मीपादयुगरवाजकुलाबु विधुवृष्ण पितरंग प्रणम्य परे पर महादेवः यथा मति मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान तनुते इस प्रकार के अनुमान ए, अन्वय होगा लक्ष्मी पादयुगम लक्ष्मी देवी माता उनका पादयुगम प्रणम्य प्रणम्य का अन्वय और प्रणम्य का अन्वय दूसरे भी है भारद्वाज कुल्बुधो विधुम भारद्वाज गोत्र भारद्वाज कुल में जो अम्बुधि अम्बुधि अर्थात समुद्र जलाशय जलाशय में विधु विधु चंद्र जैसे चंद्र प्रतिबिंबित तो होने से वो अधिक स्पष्ट दिखता है तो जलाशय तो जलाशय उसमें जो चंद्र है वो रात में अधिक स्पष्ट दिखता है अधिक स्पष्ट अर्थात जल के अपेक्षा से ये अधिक स्पष्ट होता है इसी प्रकार के उनका पूरा कुल में वो उनका पिता अधिक श्रेष्ठ थे वो कहते हैं उनका नाम था श्री बालकृष्ण तो श्री बालकृष्ण अभिध बाल अभिधा अर्थात वाचक शब्द उनका नाम था ऐसे पितरम प्रणम्य प्रणम्य का अन्वेय दोनों के साथ हुआ आगे श्री गौरवाश्याम्बुजात अशेष मतंग ज्ञातवा गुरो ऋदी गौरव च गौरव चा हा हर्थ मुख अर्थत गुरु का जो मुख गौरव हो गया गुरु संबंधी गुरु मुख जो श्री गौरव आस तद अंबुज अंबुज अर्थ पद्म अर्थ गुरुमुख पद से अंबुजा अशेष मत ज्ञाप्त मतम अर्थ सिद्धांत सिद्धांत को अशेषम अशेष अर्थात कुछ सर अर बाकी नहीं रहा अर्थात पूर्णतया ज्ञातवा तो यहाँ कह रहे हैं कि हम ये सिद्धांतों को पूरा समझा है न्याय सिद्धांतों को अशेष ज्ञातवा जानकर कौन जाने कते महादेव परेशान कृते परेशान दूसरों के लिए यथाम यथाम समाज कहेंगे अनिक्रम्य यथाम यथाम सिद्धांत मितेन वचसा मित अर्थ संक्षिप्त अल्पशब्द के सिद्धांतमुक्तावली गूढ़ा सिद्धांतमुक्तावली सिद्धांत्याय सिद्धांत तदेव मुक्ता तेसा ये जो आवली य यही न्याय सिद्धांत का तनुते गूढ़ाथनुते अर्थ विस्तरय महादेव परेश दूसरों के लिए ये वर्णन करते हैं लिखते हैं गुड़ार्थान तनुते चेटिका में देखिए नीचे से चतुर्थ पंक्ति में लक्ष्मी इति प्रतीक के आगे गुढ़ार्थान स्तनुते तनुते अर्थात विस्तार यती ये अर्थ का विस्तार क्या है कहते है से विस्तारो नाम नाना जन संबंध अर्थ का यही विस्तार अर्थात तो बहुत लोग इसको आदर करें अर्थात बहुत लोग इसको जाने तभी तो नाना जन संबंध तो यही हो गया विस्तार नाना जन संबंध कहते हैं सच संबंध वो संबंध प्रकृति प्रकृति अर्थात तो अभी इस विषय में जो न्याय सिद्धांत का अर्थ को नाना जन संबंध करते हैं कराते हैं इसका क्या तात्पर्य स्विषयक ज्ञान बत्वम ये नाना नानाजन क्योंकि ये संबंध किसके साथ कराते हैं नाना जनों के साथ अर्थों का संबंध किसके साथ किए नाना जनों के साथ ये संबंध क्या है संबंधी दोनों किए कौन कौन हुए अर्थ और थोर? नाना जन ये दोनों का बीच में संबंध हुआ तभी अर्थ नाना जन ये दोनों के बीच में जो संबंध रहा वो संबंध क्या है कहते हैं स्व विषयक ज्ञान वत्व स्वपद से लेंगे अर्थ अर्थ जाकर के संबंध संबंध से रहेगा नाना जन में तो स्वपद से किसको लेंगे अर्थ को स्व विषयक ज्ञान समाज कैसे कहेंगे यश ज्ञान से स्वपद से आध्या अर्थ आध्या। अर्थ विषय है जिस ज्ञान का तो अर्थ हो गया न्याय सिद्धांत ये विषय है जिस ज्ञान का अर्थ न्याय सिद्धांत का ज्ञान ये ज्ञान सब कहा रहेगा नाना जन में रहेगा तो नाना जन सब क्या हो जाएंगे ज्ञान बंत हो जाएंगे उसमें क्या धर्म रहेगा गौतम एक इसमें रहा नाना जन्म में तो सो में सो शब्द का क्या अर्थ था अर्थ अभी अर्थ जाकर के कहा रह गया नाना जन्म में ए हो गया अर्थों का संबंध नाना जन के साथ ए हो गया तनुते तो अर्थ का विस्तार हो गया अच्छा आगे टीका में तत्र तावत भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्सूर विश्वनाथ पंचानन निर्विघ्न परिस कृतस्यीश्वर निर्देश रूपम्गल से शिष्य अव कुरुरी शिष्यशिषाई निबंधन प्रार्थयते तत्र प्राथयते त्रावत का अर्थ प्रथम यहाँ तत्परिमाणम अच्छा इस प्रकार की नहीं है तबत प्रथम तो इसलिए टीका में दे दिए त्रावत से द्वितीय पंक्ति में निपा वाक्यालकार तो जहाँ हम लोग छोड़े थे उसका आगे में तो वाक्यालकार तो वाक्य का अलंकार अर्थात तावत ये कोई अर्थात विशेष अर्थ नहीं रखता ये तथमों तो तो तो में इसे सामान्यतया अर्थ लेते हैं भाषा परिच्छेद ये कारिका को भाषा परिच्छेद कहते हैं कभी तो समय होगा तो इसका भूमिका आप लोग पढ़ सकते हैं सरल संस्कृत लिखे हैं कोई कठिन नहीं है भाषा परिच्छेद अर्थात जो कारिका लिखे विश्वनाथ भट्टाचार्य जी ने उसका नाम रख दिया भाषा परिच्छेद भा, परिच्छेद्य परिच्छेद परिचिद्य अर्थात परिच्छेद किया जा रहे हैं कौन कहते हैं ग्रंथ का जो सब विषय है जिसको अभी ग्रंथों के द्वारा कहा जाएंगे वो सब परिच्छिद्य परिच्छि हो गए अभी किसके द्वारा परिच्छिन्न हो गए कहेंगे शब्द के द्वारा परिच्छिन्न हो गए हम शब्द उच्चारण करके कोई अर्थ को उसके द्वारा बांध देंगे तो कहा गया कि वो अर्थ इस शब्द के द्वारा परिचिन्न हो गया तो इसी प्रकार की अभी ये जो न्याय का सिद्धांत तो है वो भाषया भाषा अर्थात शब्द एन शब्द न परिच्छेद्यन्ते तो कह दिया गया शब्द परिच्छेद तो ये कार्यकावली को शब्द परिच्छेद कह दिया गया अर्थात तो न्याय सिद्धांत तो शब्दों के द्वारा बांध दिया गया तबत भाषा परिच्छेद तो भाषा परिच्छेद शब्द का अर्थ हुआ इसका अर्थ यहाँ क्या चीज लिया जाएगा कार्य का वो जो कारिका बोली वो उनका मूल है शब्दों के द्वारा न्याय सिद्धांतों को परिचिन कर दिए बांध दिए भाषा परिच्छेद उसका व्याख्यानम चिकिर्सुर भाषा परिच्छेद हो गया कारिका बोले उसका व्याख्यान स्वयं विश्वनाथ पंचानन कर रहे हैं इसलिए व्याख्यानम चिकीर्सु चिकीर्सु का अर्थ कर तुम विश्वनाथ पंचानन निर्विघ्न परिस तो निर्विघ्न परिसमाप्तये विग्रह कैसे दिखाते हैं निर्विघ्न यथा तथा परिसमाप्ते तो यह निर्विघ्न क्रिया विशेषण लिया जाता है क्योंकि परिसम्माप्ति एक क्रिया है तो ये क्रिया का ये विशेषण है निर्विघ्न यथा सियात निर्विघ्न समाप्त परिसत कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगल तो निर्विघ्न परिसाप्त तो ये कृतस्य किया गया जो ईश्वर निर्देश रूप मंगल से यहाँ ईश्वर निर्देशात्मक मंगलाचरण है और दो रूप क्या है ये ईश्वर निर्देशात्मक है इसको छोड़कर के और एक वस्तु निर्देशात्मक रहेगा और एक यही जो ईश्वर निर्देश है यही वस्तु निर्देश तो इसको छोड़ करके और दो प्रकार आशीर्वाद नमस्कारात्मक यहाँ कहते हैं कि ईश्वर निर्देश रूप ईश्वर का निर्देश ईश्वर वस्तु है वस्तु उसका विग्रह है वसेस्तूं प्रत्ये होता है इति वस्तु ब्रह्म को ही वास्तविक वस्तु कहा जाता है ईश्वर ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य से शिष्य अभी एवं कुरियुर शिष्य शिक्षा निबंधन कुरन तो अभी मंगलाचरण करना था वो तो आप मन में कर सकते थे कहते हैं शिष्या अभी एवं कुरियु आगे जो परंपरा में भी लोग इस प्रकार की मंगलाचरण करें इसलिए शिष्याणाम शिक्षा यही निबंधनम कुरन अर्थात तो उसको ग्रंथीकरण करते हुए ईश्वरम प्रार्थयते ईश्वरम प्रार्थयते इसका करता कौन हो जाएगा ये ये ईश्वरम प्रार्थयते ईश्वर को प्रार्थना करते हैं ऐसा कहते कौन ये दिनोकर कहते हैं किंतु ये, ये प्रार्थयते का करता कौन है पंचानन अर्थात जो मुक्तावलिकार अभी दिनोकरी कह रहे हैं कि मुक्तावलिकार प्रार्थना कर रहे हैं चूड़ाम चूडामणि कृत इति इसका तो व्याख्यान हो गया और अचूडामिम चूड़ामणि कृतम इत चूड़ी कृत चुड़ामिक्रीत विधुर ये न ये हो गया बलईकृत वासुकी ये भी बहुबरी है आगे लीला तांडव पंडित इसके लिए विचार दिखाते हैं लीले इति कहते तो हैं इदम च विशेष्यम लीला तांडव पंडित ये विशेष है सामान्यत तो श्लोक देखने से हमको लीला तांडव पंडित ये विशेष्य है पता चलता है ना और कोई पता चलता है विशेष्य बोलकर के भव विशेष भव है तो विशेष्य भव होना चाहिए किंतु यहाँ कहते हैं कि लीला तांडव पंडित ये विशेष्य है उससे क्या लाभ हो जाएगा हमको कहते हैं अतनात समाप्त पुनरा तत्व तो दोष अगर हम लीला तांडव पंडित को विशेष्य लेंगे तो फिर समाप्त पुनरात्त इस प्रकार की जो पुनरातत्व तो दोष यह नहीं होगा ये पुनरात्तत्व तो दो ये क्या है इसको पहले टीका में देखेंगे समाप्त पुनरात्त पुनर्त तस्व पुनरा आत्त में धातु हो गया आंग उपसर्ग है धातु हो जाएगा दा धातु पुनर् आदान किया गया आंग उपसर्ग आगे दा धातु आगे प्रत्यय हो गया निष्ठा तो आ आगे दा आगे तो तो फिर दा का आकार को तकार करने के लिए अच्छा उपसर्गात दह अजंत उपस अच उपसर्गात अच पंचमी लेंगे उपसर्गात के साथ समानाधिकरण हो गया तो हो जाएगा अजंत उपसर्ग के पर्व अच उपसर्गात फिर जो अचह दिया है अचह ये पंचमी हो सकता है षठी हो सकता है दोनों हो सकता है तो अभी अच उपसर्ग पंचमी को करके समानाधिकरण कर दिया अजंत तो उपसर्ग से परमे फिर में फिर अच्छी अर्थात द धातु का जो अच अच्छा है कौन है आकर उसको त हो जाएगा तो वही अचह अच्छा एक बार पंचमी त्वे में भी परिणाम बार ष्ठीत्व में भी परिणाम तो होकर के अर्थात तो अजंत तो उपसर्ग के पर में का जो अच अच्छा है उसका तकार हो जाएगा अभी क्या स्थिति हो गया आ आगे आगे आ के आगे क्या वर्ण है आगे उसके है अभी प्रथम को क्या सूत्र लगेगा से क्या तो तो तो तो तो तो तो हो जाएगा तो आके परीन तो आगे आगे क्या सूत्र झरो तो चला जाएगा तो अभी आ आगे दो तो रह जाएंगे तो आत्त ये हो गया आत्त अर्थात आदानम कृतम दा धातु में आगे निष्ठा हो जाएगा अर्थात आदानम कृतम अर्थात गृहित आगे तस् भावस्तु तो लोग तो हो गया तो हो गया आव अर्था तो, अर्थात तो आदान किया जाना किया गया ये दोष है समाप्त पुनरातत्व तो, जो समाप्त हो गया पुनः उसको फिर ग्रहण करना इस प्रकार की कि दोष होता है काव्य दोष टीका में दिया है देखे समा, इति उसके आगे क्रिया सांता विशेष्य वाचक क्रियाअन्वयन सांक्षा विशेषवाचकपद सेशेषण पुनरनुसंधान पुनरादोष क्रिया के साथ अन्वय होकर वाचक से सांता आकांक्षा यश विशेषवाचक पद से अभी ये श्लोक में विशेषवाचक पद कौन है भव तो अभी भव भव्याय तु इस प्रकार के होकर के विशेषवाचक पद क्रिया के साथ अन्य होकर के शांता कांक्ष हो गया तो फिर विशेषणातर अन्वयार्थम अभी आगे और एक विशेषण है अंतिम में लीला तांडव पंडित उससे पहले जो दोनों विशेषण थे चूड़ामणि कृत विदुर बलई कृत वासुकी ये दोनों विशेषण के साथ विशेष्य मिलकर के क्रिया के साथ अन्वित हो गया होने के बाद अभी वो विशेष्य चरितार्थ हो गया जब तक तो क्रिया के साथ अन्वित नहीं हुआ आप उसमें विशेषण और ला सकते हैं क्रिया के साथ अन्वित हो गया मतलब ये चरितार्थ हो गया पुनः अंतिम में जो लीला तांडव पंडित है उसको फिर अगर भव्य के साथ अन्वय करेंगे तो जो चरितार्थ हो गया शांताकांक्षा हो गया वो विशेष को पुनः लाना पड़ता है इसको कहते हैं विशेषणांतर विशेषणान्तरअन्वयाथ पुनरअनुसंधान समाप्त पुनरात्व काव्यदोष प्रकृते ही यहाँ ये दोष कैसा होता है चूड़ा मणिकृत विधुर्बल कृतवासुकि भवो भवतु भव्याय लीलातांडव पंडितव्यायु एतावता अन्वय बोधेन एव भवपद सेंक्षतः इतने अन्वय हो गया भवो भवतु भव्याय तो भव का जो दो विशेषण आगे वो भवतु के साथ अन्वय हो करके शांता हो गया पद भवपद शांताकांक्षी हो गया उत्तरत्र आगे क्यों और विशेषण विद्यमान है लीलातांडव पंडित विशेषण से अन्वयाथम सभव पुनः की दृश्य इत आकांक्षा संपादनाय सभव पुनः की दृश्य इस प्रकार की कब पूछते हैं कहते हैं आगे और एक बचा हुआ है अगर आगे कोई और बचा नहीं होगा इस प्रकार के फिर प्रश्न होगा तो कहते हैं आगे जो बचा है उसको अन्वय करने के लिए आप एक आकांक्षा का उत्थान करते हैं अगर आगे बचा नहीं होता तो आपका आकांक्षा चरितार्थ हो जाता तो आगे बचा हुआ को देख करके आप आकांक्षा का उत्थान करते हैं ये दोष हो गया स भव पुनः की दृश्य इति आकांक्षा संपादनाय भव पदे भव स्मरण आवश्यकतया फिर भवपद का स्मरण ये करना पड़ेगा भवती समाप्त पुनरातत्व दोष अभी भव पद का आपको स्मरण करना पड़ेगा प्रथम बार जब भव पद का ज्ञान हो रहा था हमको स्रोत्र जन्य तब अनुभव हो रहा था अभी तो और भव पद चला गया अनुभव होकर के स्रोत्रग्राह्य होकर के अनुभव हुआ अभी तो आगे और भव पद नहीं है आगे फिर हमको अनुभव होगा और भव्य पद का नहीं होगा तो स्मरण करना पड़ेगा ये जो स्मरण करना पड़ता है कहते हैं ये दोष हो गया समाप्त पुनरातत्व दोष इतिभाव यह पूर्व पक्ष कहा मतलब पूर्व पक्ष यहाँ कहता पूर्व पक्ष कहता है कि ये दोष आपको होगा इसलिए एकदशी क्या कहता है मूल में इदम च विशेष्यम इसलिए पुनरातत्व समाप्त पुनरातत्व तो दोष नहीं होगा हम विशेष्य अंतिम वाला को बना देंगे तो जब हम जाकर के लीला तांडव पंडित पहुंचेंगे उसके बाद फिर हम और वो विशेष्य को दोबारा आवश्यक है क्या नहीं होगा तो हम उसको विशेष्य बना देंगे हमको ये दो और नहीं लगेगा ये एक एकदेशी समाधान एक देता है सिद्धांत कहता है वस्तु तस्तु विधो किमित करणम किमर्थम वासुके बलयीकरणम आकांक्षाया निराकांक्षा प्रतिपत्तिर न संभवती लीला इत्यादि विशेषण अनुक्त विवक्षित अन्वय बोधा भाव ना दोषः वास्तव क्या है विधो बलयी कृत विधु चंद्र बलयी किया गया है चूड़ा चूड़ामणीकरण तो चंद्र को चूड़ामणि क्यों बनाए हैं किम्थम वासुके बलयीकरण वासुकी को भी बलय क्यों बनाए हैं इस प्रकार की आकांक्षा अभी विद्यमान है विद्यमान होने से हम अभी भव के साथ अन्वय कर दिए भवो भवतु भव्याय भव विशेष्य है मुख्य विशेष्य है और भवतो के साथ अन्वित हो गया हो जाने के बाद कहेंगे भव चरितार्थ हो गया क्योंकि क्रिया के साथ अन्वय हो गया आगे लीला तांडवों के साथ अन्वय करने के लिए हमको सह पुनः की दृश्य इस प्रकार की आकांक्षा का उठाना पड़ेगा तो पुनः सम, समाप्त तो, पुनरातत्व तो दोष हो जाएगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि हमको आकांक्षा अभी बनाना नहीं पड़ेगा आकांक्षा अभी विद्यमान है कि वो चूड़ा मणि क्यों किए हैं विधु को वासुकी को बलय क्यों बनाए हैं ये आकांक्षा उत्थित है हमको उत्थापन करना नहीं पड़ता अनुय के लिए ये जो आकांक्षा अभी उत्थित है ये आकांक्षा का चरितार्थत्व के लिए हमको वो पद की आवश्यकता है तो यहाँ उत्थाप्य आकांक्षा नहीं है यहाँ उत्थित आकांक्षा है जहाँ उत्थित आकांक्षा है अगर वो आकांक्षा को पूर्ण नहीं करेंगे तो वो शब्द साकांक्ष बनेगा भव शब्द अभी क्यों इस प्रकार की किया गया है वो आकांक्षा शांत नहीं होगा नहीं होने से निराकांक्षा प्रतिपत्तिर न भवति निराकांक्षा नहीं हो जाएगा क्योंकि भव शब्द में अभी आकांक्षा रहेगा जो दो विशेषण दिया गया वो दोनों विशेषण किस लिए है अर्थात ये क्यों बुद्धु को चूड़ामणी बनाया क्यों वासुकी को बलय बनाया यह आकांक्षा बना रहेगा तो निराकांक्षा निराका न संभवती निराक्षा में देखिए, देखिये प्रतिक्रिया निराकांक्षर स्व उत्तर अनुप अनुत्पन्न आकांक्षा का शाद बोध स्व उत्तर भव अभिभावत् के साथ अन्वय होकर के चरितार्थ हो गया तभी वो चरितार्थ होने के बाद स्व उत्तर अनुत्पन्न आकांक्षा जो शाब्द ज्ञान हो जाने के बाद और आकांक्षा उत्पन्न नहीं होगा उस प्रकार के शब्द ज्ञान को कहेंगे निराकांक्ष प्रतिपत्ति स्व उत्तर स्व उत्तर अर्थात तो जो शाब्द बोध हुआ जो प्रतिपत्ति हुई उसको स्वपद से लेंगे उसके उत्तर अगर उत्पन्न आकांक्षा होगा फिर तो फिर उसको निराकांक्षा कहेंगे इसलिए कहते स्व उत्तर अनुत्पत्त अनुत्पन्न आकांक्षा को बहुबरी हो गया स्व उत्तर उत्तरा अनुत्पन्न आकांक्षा यशिन शब्द बोध है शब्द बोध अनुत्पन्न आकांक्षा होगा तो उसको निराकांक्षा कहेंगे ना साकांक्षा कहेंगे अनुत्पन्न आकांक्षा होगा तो निराकांक्षा कहेंगे तो अगर आकांक्षा बनी रहेगी तो फिर निराकांक्षा प्रतिपत्ति हो जाएगी अर्थात फिर हमको आकांक्षा बनी रही तो वो स्व उत्तर अनुत्पन्न आकांक्षा का शब्द बोध नहीं हुआ इसको कहा जाएगा कि अभी निराकांक्षा प्रतिपत्ति न संभवती क्योंकि अभी आकांक्षा बना रहा इति इति अर्थात अतः लीला इत्यादि विशेषण अनुक्त लीला तांडव पंडित नहीं कहेंगे तो विवक्षित अन्वय बोध अभाव जो अन्वय बोध होना चाहिए कि ये इसके लिए दोनों विशेषण लिया गया है चंद्र को चुड़ामणि बनाए हैं वासुकी को बलोय किए हैं इसके लिए क्यों अभी तांडव करने के लिए तो तांडव कैसे कहते के हैं लीला या तो क्यों करेंगे कहेंगे वो उनका स्वभाव है पंडित है उसमें इसलिए न अयम अत्र दोषः अर्थात ये दोष नहीं होगा दोष क्या दोष आ जाता था समाप्त पुनरातत्व तो दोष ये अब नहीं होगा किसको विशेष बनाया सिद्धांति भव को बनाया भव को बनाएंगे तो उसके बाद में है लीला तांडव पंडित तब तो बाद वाला को अन्वय करने के लिए हमको दोष लगता था अभी सिद्धांति कह दिया कि दोष नहीं लगेगा क्योंकि अगर ये लीला तांडव पंडित पद का अन्वय नहीं करेंगे तो आकांक्षा शांत तो नहीं होगा तो निराकांक्षा प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी तो निराकांक्षा प्रतिपत्ति नहीं होने से आकांक्षा बनी रहती तो दोष नहीं होगा क्योंकि आकांक्षा चरितार्थ करना है उसके लिए अन्वय करेंगे तो दोष नहीं लेगा इसको सिद्धांति मूल में कह रहे है उत्थाप्य आकांक्षा विशेषण अन्वय एवं तत् तत्प्रसरा तो तो दी जहाँ आकांक्षा को उत्थापन करके आगे विशेषण का अन्वय करते हैं आकांक्षा को उत्थापन क्यों करते हैं कहते हमारा और एक शब्द अभी बचा हुआ है विशेषण और एक बचा हुआ है उसका अन्वय करने के लिए हमको आकांक्षा का उत्थापन करना पड़ता है जहा ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उत्थाप्य आकांक्षा करना पड़ेगा वहां ये पुनरातत्व दोष होगा किंतु यहाँ उत्थाप्य आकांक्षा ऐसा स्थिति नहीं है यहाँ तो उत्थित तो आकांक्षा है आकांक्षा बनी हुई है इसलिए दोष नहीं आएगा आकांक्षा चरितार्थ करना ये शब्द बोध में आवश्यक है क्योंकि शब्द बोध पूर्ण होता आकांक्षा जब चरितार्थ होता है तो इसलिए यहाँ दोष नहीं आएगा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक तो कल से वहाँ में जाएंगे आज तो हम लोग का जो पार्ट चला तो वो तो इतना नहीं रहा तब तक शांत हो गया था नहीं मतलब यहाँ उस समय में कोई कठिनाई नहीं रह जा तो फिर यहाँ कर सकते हैं ठीक है वो किंतु तैयार तो रहने